दैनंदिन जीवन में योग श्रद्धावान लभते ज्ञानम पिता द्वारा साबित होने पर नचकेता के मन में जो विचार उठे वे श्रद्धा के दूसरे पक्ष को प्रदर्शित करते हैं वे सोचने लगे बहुना में प्रथमो बहुना में मध्यम किम श्री यमस्य कर्तव्य जन्मयाद्य करती अर्थात मैं बहुतों में बहुत से बालकों में प्रथम आता हूँ बहुत से बालकों में मध्यम आता हूँ लेकिन कभी भी अधम नहीं होता तब फिर यम का ऐसा कौन सा कार्य है जो पिताजी आज मुझसे करवाएंगे नचकेता का यह चिंतन उनके आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है मैं हीन नहीं हूँ अधम पापी नहीं हूँ मैं कुछ कर सकने की सामर्थ्य रखता हूँ मैं तत्व ज्ञान का अधिकारी हूँ इस तरह का आत्मविश्वास श्रद्धा का अंग है शास्त्र और गुरुवाक्य में श्रद्धा हो लेकिन स्वयं में विश्वास ना हो तो इस प्रकार की श्रद्धा फलवती नहीं हो सकती आखिर शास्त्र एवं गुरु के आदेशों का क्रियान्वयन तो स्वयं को ही करना होगा शास्त्र व वा गुरुवाक्यों में श्रद्धा की सार्थकता आत्मविश्वास के कारण ही है इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सैकड़ों देवी देवताओं भी विश्वास होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति में अपने आप में विश्वास नहीं तो वह नास्तिक श्रद्धाहीन ही है नचकेता में तो यमराज का सामना करने का भी सामर्थ्य एवं एवं साहस था। में विश्वास पिताजी के के प्रति गहरी प्रीति से युक्त बालक ने यमराज पास जाने का निश्चय कर लिया क्योंकि वह पिता के वचन की सत्यता की भी रक्षा करना चाहता था इधर क्रोध शांत होने पर आवेग और असावधानी में दिए गए अपने आदेश के लिए नचकेता के पिता अनुतप्त होने लगे क्योंकि वे भी तो पुत्र को स्नेह करते थे पिता को इस प्रकार पश्चाताप करते देखकर कर नचकेता ने उन्हें जो कहा वह नचकेता की बुद्धिमत्ता का परिचालक होने के साथ ही साथ श्रद्धा के तीसरे पक्ष को प्रकट करता है अनुपस्या पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमेव मरतः पच्यते सस्यमेव जायते पुनः अपने पूर्वापर पुरुषों के सत्यनिष्ठ आचरण को देखिए और तदन रूप शोक मोह त्याग कर मुझे यम के पास जाने की आज्ञा दीजिए मरण धर्म तो नचकेता ने पूर्वजों के सत्यनिष्ठ आदर्श जीवन को पिता के सम्मुख प्रमाण स्वरूप रखा यह उनके अपने पूर्वजों में श्रद्धा का देतक है स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों में आत्मविश्वास जगाने के साथ ही साथ उन्हें अपनी उज्जवल पुरातन परम्पराओं में गौरवान्वित होना भी सिखाया है वे भारतवासियों को बार बार याद दिलाते थे कि वे ऋषियों की संतान है पुरातन परंपरा में विश्वास व्यक्ति को अपने जीवन गठन के लिए सुदृढ़ मूल या नीव प्रदान करता है संक्षेप में श्रद्धा का पूर्ण अर्थ होगा अपने आप में विश्वास गुरु एवं शास्त्र वाक्यों में सत्यत्व एवं अपने पूर्व पुरुषों एवं परम्पराओं में गौरवबोध श्रद्धा स्वरूपी पार्वती शिव और पार्वती को क्रमशः विश्वास और श्रद्धा का घनीभूत विग्रह माना गया है। भवानी घनी श्रद्धा विश्वास श्रद्धा स्वरूपी जगदम्बा पार्वती की कथा के माध्यम से श्रद्धा का समग्र रूप अच्छी तरह से समझा जा सकता है कथानक के अनुसार नारद के द्वारा पार्वती को यह निर्देश मिलता है कि वे शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप करें पार्वती जी कठोर तप प्रारंभ कर देती हैं तदनंतर सप्तर्षि अर्थात अन्य वर्णन के अनुसार स्वयं शिव उनकी परीक्षा के लिए आते हैं तथा शिव जी के दोष दिखाकर उन्हें तप से विरत करने तथा विष्णु को वर्णन करने का सुझाव देते हैं रामचरित मानस में वर्णित पार्वती जी का सप्तर्षियों को दिया गया उत्तर श्रद्धा के स्वरूप तथा प्रभाव का अत्यंत सुंदर दिग्दर्शन कराता है सर्वप्रथम तो पार्वती जी स्वयं बुद्धि की जड़ता तथा नारद के कथन को सत्य स्वीकार करने की बात दोहराती हैं। शिव जी की प्राप्ति उसी प्रकार असाध्य है जैसे बिना पंख उड़ना या पानी पर दीवार बनाना इस प्रकार स्वयं की जड़ता हठ तथा लक्ष्य की असाध्यता का उल्लेख कर पार्वती जी तर्क का मार्ग बंद कर देती है तर्क को शास्त्रों में अप्रतिष्ठ माना गया है तर्क का प्रतिष्ठाना तर्क द्वारा एक बात को सत्य और असत्य दोनों ही सिद्ध किया जा सकता है अगर तर्क का कोई श्रद्धा विश्वास परक आधार न हो किसी मूल बात को मानकर न चला जाए तो वह किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता श्रद्धा का स्वरूप तर्क से बिल्कुल विपरीत है वह किसी बात को सर्वप्रथम सत्य रूप से स्वीकार करती है साधक स्वयं के अल्प बुद्धि को साधना या जीवन का आधार नहीं बना सकता अतः वह अन्य किसी के उपदेशों में श्रद्धा रखकर साधना प्रारंभ करता है वे ही शास्त्र या गुरु के उपदेश उसके जीवन के आधार स्तंभ बनते हैं पार्वती जी लोगों द्वारा अपनी निंदा व स्तुति की भी उपेक्षा करती हैं सप्तर्षि का एक यह कथन कि तुम्हारा इष्ट एवं गुरु का चयन गलत हुआ है तुम मूर्ख हो इत्यादि उन्हें विचलित नहीं करता श्रद्धालु साधक में निंदा स्तुति रूप व्यवधानों का सामना करने की क्षमता आ जाती है वह लोग दिखावे के लिए दूसरे किसी के अनुमोदन के लिए साधना नहीं करता दूसरों के कथन के आधार पर स्वयं के कार्य का मूल्यांकन करने की बनिया उसमें नहीं होती वह तो केवल साध्य की प्रियता के लिए कर्म करता है वह तो पार्वती की तरह नम्र होते हुए भी दृढ़ है तथा एक बार जिस गुरु तथा इष्ट को स्वीकार कर लिया है उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता श्रद्धा साधक को असंभव को संभव करने की क्षमता प्रदान करती है वह स्वयं की क्षमता एवं पुरुषार्थ से अधिक प्रभु एवं गुरु की कृपा पर निर्भर करना सिखाती है आध्यात्मिक साधना का पथ तो मानो पानी पर दीवार बनाने के समान असंभव है चहत बारी पर भीत उठावा कठोपनिषद में उसे तलवार की धार पर चलने के समान कहा गया है छुरस्य धारा निशिता दुरदया दुर्गम पथ लेकिन वहाँ पर चलने की मनाही नहीं की गई है उसके उपाय के रूप में महापुरुषों से उपदेश प्राप्त करने की बात अवश्य कही गई है प्राप्य वरान निबोधत पार्वती जी ने भी कार्य की कठिनाई से भयभीत न होकर गुरु के निर्देशों का पालन किया था उनका दृष्टिकोण तो यह था कि गुरु और ईश्वर की कृपा पंखहीन दुर्बल साधक के दो पंख बन जाते हैं सप्तर्षि के परिहास से उनके द्वारा साधना की कठिनाई का भय तथा शिव के श्रेष्ठ लक्ष्य का प्रलोभन दिखाए जाने पर भी शैलजा अडिग रहती हैं यह श्रद्धा के सच्चे स्वरूप का परिचायक है सभी साधना पद्धतियों में गुण दोष रहते हैं मगर साधक गुण दोष देखता रहे तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा प्रलोभन भय आदि बाधाएं साधना में प्रगति की ही देवतक है लेकिन इन्हें बाधा मानकर आगे बढ़ना चाहिए साध्य के अतिरिक्त कोई भी वस्तु चाहे वह कितनी भी महान क्यों न हो बाधक है इन बाधाओं से निकलने पर ही साधक अग्नि में तपाए सोने की तरह उज्ज्वल हो जाता है अविचल निष्ठारूपी पर्वत से उत्पन्न शैलजा ही श्रद्धा है जो तप रूपी अग्नि में तपाए जाने पर म्लान होने के बदले और अधिक चमकती हैं पार्वती रूपी सुवर्ण की परीक्षा रूपी हथौड़ों से आभूषण का रूप दिए जाने पर उसे भगवान शिव की प्राप्ति एवं वर्ण रूप लक्ष्य प्राप्त होता है श्रद्धा में दृढ़ता एवं सरसता कठोरता एवं कोमलता दोनों होती है वह साधक को समस्त बाधाओं को झेलने की दृढ़ता अविचल कठोरता प्रदान करती है पर साथ ही साथ वह लक्ष्य के प्रति अगाध प्रेम एवं भावना से ओत प्रोत भी बना देती है